जानवर कैसे सोते हैं मिलिसेंट से क्या तुम अपनी ठुड्डी के अपने घुटनों के बीच में दबाकर लेटते हो क्या तुम एक लंबे तख्ते की तरह सीधे होकर सोते हो क्या तुम करवट या पीठ या फिर पेट के बल्ब लेटते हो या फिर कैसे जब तुम रात में अपने घर के कमरे में अपने बिस्तर पर लेटे होते हो तो खेतों जंगलों और झीलों और नदियों में जानवर सो रहे होते हैं तुम्हारी तरह ही जानवरों को भी आराम करने की जरूरत होती है कुछ जानवर जमीन पर सोते हैं कुछ पानी में सोते हैं और कुछ पेड़ों पर सोते हैं उनमें से ज्यादातर के पास तुम्हारे जैसा बिस्तर नहीं होता है लेकिन हर एक जानवर के पास खुद को आराम देने का अपना विशेष तरीका होता है घोड़ा कैसे सोता है अगर तुम खड़े होकर सोने की कोशिश करोगे तो शायद तुम नीचे गिर जाओगे लेकिन एक घोड़ा सिर्फ अपने चार पैरों पर खड़ा होकर अपनी मांसपेशियों को आराम दे सकता है और सो सकता है थकने के बाद घोड़ा कुछ देर के लिए अपने पेट या करवट के बल भी लेट सकता है लेकिन ज्यादातर समय वो खड़े खड़े ही सोता है वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है, है।, जानना है कि जिराफ कब और कैसे सोता है क्योंकि अगर कोई जिराफ के आसपास जाए तो वो झट से एक चुटकी में जग जाता है जिराफ का बच्चा आराम के लिए अक्सर जमीन पर बैठता है अपनी लंबी गर्दन को आरामदायक स्थिति में लाने के लिए उसका एक अद्भुत तरीका है वो अपनी गर्दन को मोड़ उसे अपनी पीठ पर टिका लेता है फिर उसका सिर उसके पिछले पैरों पर होता है इस तरह जिराफ का बच्चा खुद ही खुद की एक आरामदायक पोटली बनाता है औरंगुटान कैसे सोता है औरंगुटान एक प्रकार का वन मानुष एक ऐसा जानवर है जो एक जो एक बिस्तर पर सोता है लेकिन देखो उसका बिस्तर कहाँ है पेड़ की बहुत ऊंचाई पर लाल बॉलों वाले झबरीले औरंगूटान ने पत्तों की शाखाओं को तोड़कर और पत्तियों पत्तियां बिछाकर अपने इस बिस्तर को खुद बनाया है औरंग दिन भर एक पेड़ की शाखा से दूसरे पेड़ की शाखा पर झूलता रहता है जो भी पत्ते और फल उसे मिलते हैं वो उन्हें खाता है रात को अपने बिस्तर पर जाकर सोता है उसका बिस्तर अस्थिर होता है और जब हवा चलती है तो उसका बिस्तर हिलता डुलता है लेकिन औरंग सुनिश्चित करता है कि वो अपने बिस्तर के बाहर न गिरे वो अपनी उंगलियों और पैर की पत्तियों से पास की टहनियों को रात भर कसकर पकड़ कर रखता है एक बार एक औरंग को सोने के लिए एक बिस्तर दिया गया वो अपनी पीठ के बल लेटा लेकिन सोने से पहले उसने अपने हाथों को पैरों से पलंग के खंभों को कसकर पकड़ा रात को उसने जोर से खराटे भी लिए रॉबिन चिड़िया कैसे सोती है छोटी रॉबिन चिड़िया भी एक किसी पेड़ में सोती है और वह भी अपने पंजों से टहनी को पकड़ कर रखती है ताकि वो सोते समय गिरे नहीं जब रॉबिन किसी शाखा पर बैठती है तो अपने पैरों की एक तार को कसती है उसके उससे उसके पैरों की उंगलियाँ एक साथ खींचती हैं और शाखा के चारों ओर शाखा को चारों ओर से जकड़ लेती हैं जब वो सुबह को उठती है तो रॉबिन को अपने शरीर को ऊपर उठाना होता है ताकि उसके पैर की उंगलियों का ताला खुल जाए तभी वह उड़ पाती है लेकिन वह पूरी रात भर अपनी टहनी पर सुरक्षित रहती है अगर बाहर ठंड होती है तो अपने पंखों को थोड़ा फुला एक रजाई बनाती है जो ठंड को बाहर रखती है फिर वो अपनी आँखें बंद करती है और कभी कभी वो अपने पंखों पर अपना सिर टिकाती है यह सुनहरी मछली कभी सोती है सुनहरी मछली पानी में रहती है और अगर वो थोड़ा भी सोती है तो पानी में ही सोती है घर के एक्वेरियम में या कांच के मर्तबान में सुनहरी मछली हर समय चलती हुई दिखती है लेकिन अगर ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि पाएंगे कि कभी कभी वो अपने पंखों को बिना हिलाए डुलाए चुपचाप आराम करती है तब आप उसकी आंखों को देखें क्या वे खुली हैं मछली मछलियों की पलकें नहीं होती और इसलिए वो कभी भी अपनी आँखें बंद नहीं कर सकती क्योंकि वो सो रही हैं सुनहरी मछली कम से कम आराम ज़रूर करती है कुछ जानवर खड़े खड़े ही सोते हैं कुछ जानवर जमीन पर लेट कर सोते हैं कुछ टहनियों पर बैठकर सोते हैं कुछ पेड़ों में ऊंचाई पर बने अपने बिस्तर में सोते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे सोते हैं पर सभी जानवरों को सोते समय अच्छा आराम मिलता है कुछ जानवर जो झुंडों में रहते हैं वो एक दूसरे से सट आरामदायक तरीके से सोते हैं यदि वे बड़े झुंड में रहते हैं तो जानवर एक साथ सोते हैं कभी कभी सैकड़ों जानवर एक ही स्थान पर सोते हैं जो जानवर परिवार समूहों में रहते हैं वे आमतौर पर एक साथ ही सोते हैं गोरिले कैसे सोते हैं गोरिलो परिवारों में गोरिले परिवारों में एक साथ रहते हैं दिन में वे भोजन की तलाश में जंगल में भी चरते हैं जब वे किसी ऐसे स्थान पर आते हैं जहाँ रसीले बांस के अंकुर और अन्य नन्हय पौ नए पौधे हों तब वे उनको खा जाते हैं रात में सोने के लिए वे पेड़ की शाखों और पत्तियों का औरंग जैसे ही एक बिस्तर बनाते हैं लेकिन उनके बिस्तर बहुत नीचे होते हैं पिता गोरिल्ला जमीन पर अपना बिस्तर बनाता है माँ और बच्चे किसी पेड़ के चबूतरे पर एक मंच पर सोते हैं जो जमीन के कुछ फीट ही ऊंचा होता है वे सिर को अपनी बाहों पर रखते हैं वे औरंगुटन जैसे शाखाओं को पकड़कर नहीं रखते हैं गुरे अपना बिस्तर बनाने में बहुत मेहनत करते हैं और केवल एक रात के लिए उनका उपयोग करते हैं अगले दिन वे खाने का कोई नया मैदान खोजने के लिए फिर रवाना हो जाते हैं रात को एक नई जगह पर होंगे और अपनी लंबी मजबूत बुझाओं से नया बिस्तर बनाने के लिए नए पेड़ों की शाखें तोड़ते होंगे हाथी कैसे सोते हैं हाथी बड़े बड़े समूहों में एक साथ रहते हैं भोजन की तलाश में वे साथ साथ घूमते हैं एक झुंड में दस से सौ हाथी तक हो सकते हैं जब हाथियों का झुंड सोता है तो उनमें से कुछ खड़े होकर ही सोते हैं लेकिन अधिकांश हाथी अपनी करवट के बल लेट करना पड़ता है।, उसे अपना विशाल शरीर से उठाना होता है वो इस काम को लगातार हिलकर अंजाम देता है और अंत में वो अपने पैरों पर खड़ा होता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसलिए बहुत से हाथी खड़े खड़े ही सोते हैं वॉलर्स कैसे सोते हैं जब बहुत सारे वॉलर्स एक साथ सो रहे होते हैं तो उनमें से कुछ वॉल्टर्स जरूर जगे होते हैं वॉल बहुत दूर उत्तर में रहते हैं और बर्फीले पानी में अपना अधिकांश समय बिताते हैं लेकिन कभी कभी वे खुद को गर्म करने के लिए चट्टानों या बर्फ के टुकड़ों पर चढ़कर लेट जाते हैं फिर उनमें से कई एक साथ मिलकर सोते हैं वॉलरस गहरी नींद में कभी नहीं सोते वे नींद में लगातार जागते रहते हैं जब एक वॉलरस जागता है तो वो अपने चारों ओर देखता है और क्योंकि दूसरा वॉलरस उसके बहुत करीब होता है इसलिए अक्सर वो भी उठ जाता है अब पहला वालरस फिर से सो जाता है उसका पड़ोसी चारों ओर देखता है और वो अपने बगल के वॉलस को परेशान करके जगाता है उसके बाद वो फिर से सो जाता है इसलिए एक साथ लेटे हुए वॉलरस का झूठ कभी भी एक साथ नहीं सोता हिपोप्रोटामस कैसे सोते हैं सोते समय हिप्पोपोटामस बहुत ही मिलनसार होते हैं वे न केवल एक दूसरे के करीब होते हैं बल्कि व्यवहारिक रूप से एक दूसरे के ऊपर सोते हैं यहाँ हिप्पो का एक बड़ा झुंड है वे एक दूसरे को तकिए जैसे उपयोग कर रहे हैं और कोई भी उस पास से नाराज नहीं है उनके विशाल सिर अपने पड़ोसियों की पीठ पर आराम से टिके हुए हैं प्रत्येक के पास एक तकिया और हर एक किसी दूसरे हिपोप्रोटोमस का तकिया बनता और हरेक किसी दूसरे हिपोप्रोटोमस का तकिया बनता है छोटे हिप्पो को छोड़कर बाकी सभी संतुष्ट हैं जब किसी बड़े हिप्पो का विशाल भारी सिर छोटे हिप्पो की पीठ पर टिकता है तब छोटा हिप्पो दर्द से चिल्लाता है और फिर वो वहाँ से निकल भाग जाता है स्टारलिंग्स चिड़िया कैसे सोती हैं कुछ पक्षी दिन के समय बड़े झुंड में एक साथ उड़ते हैं और फिर रात में आराम करने के लिए एक साथ बैठते हैं जब सूरज ढल जाता है तो सैकड़ों स्टारलिंग्स एक साथ किसी पेड़ की शाखों पर या किसी इमारत के झरोखों में रात के आराम के लिए उड़ती हैं रात के आराम से पहले स्टार्लिंग्स बेहद शोर मचाती हैं लेकिन सूरज डूबने के बाद उनका चिलाना कम हो जाता है और वे अपने पैर की उंगलियों से पेड़ों की टहनियों को कसकर पकड़ती हैं और फिर सैकड़ों स्टारलिंग्स चिड़िए चुपचाप एक साथ सो जाती हैं टिट माउस पक्षी कैसे सोते हैं इन अन्य टिटमाउस पक्षी छोटे परिवार समूहों में दिन भर एक साथ उड़ते हैं जब रात आती है तब समूह की एक छोटी चिड़िया उड़कर किसी साख पर बैठ जाती है फिर दूसरी टिटमाउस उड़कर उसके पास बैठ जाती है इसके बाद तीसरी चिड़िया का नंबर आता है और वो पहली दो टिटमाउस के बीच में अपनी जगह बनाती है जब परिवार पार्टी की अन्य टीटमाउस आती है तो वे सभी एक लाइन में आकर बैठ जाती है अंत में शुरू के पक्षी लाइन के अंतिम छोर पर हो जाते हैं कभी कभी बाद की चिड़िया पहली चिड़ियों की पीठ पर बैठ जाती है क्योंकि टिटमौस सोते समय एक दूसरे के ऊपर बैठती है इसलिए सोती हुई टिटमौस एक पिरामिड का आकार बनाती है बटेर कैसे सोती है बटेर को कभी कभी वो वॉट्स भी कहा जाता है वे पेड़ों में नहीं सोते हैं वे जंगल में रहते हैं और जमीन पर खरोच-खरोच कर टिड्डे और बीटल खाते हैं खाने के बाद सभी बटेर जमीन पर एक साथ सोते हैं रात के समय वे जमीन पर एक गोले में एक साथ बैठते हैं उनके सिर बाहर की ओर होते हैं और उनकी पूज केंद्र की ओर होती है यदि सोते समय कोई लोमड़ी मारती है तो वे सभी अचानक पंखों के के एक बड़े तो साथ झुक कर बैठते हैं और, वा, और वापस सो जाते हैं नींद सोते हो कई जानवर भी रात के समय एक लंबा आराम करते हैं लेकिन कुछ जानवर पूरा दिन सोने में बिताते हैं वे सूर्य के अस्त सूर्य के अस्त होने तक नहीं उठते हैं उल्लू कैसे सोता है जब सूरज ढलता है तभी उल्लू जागता है वो अपने विशाल पंखों को फैलाता है और अंधेरे में चुपचाप बाहर निकलता है वो चूहो और अन्य स्वादिष्ट छोटे जानवरों पर झपट्टा मारता है जो उसे आसानी से मिल जाते हैं उल्लू अपने शिकार को अंधेरे में भी ढूंढ सकता है उल्लू की बड़ी बड़ी गोल आंखें रात में देखने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती हैं। जब सूरज उगता है तो उल्लू जंगल के किसी अंधेरे भाग में उड़कर जाता है और पूरा दिन किसी पेड़ में बिताता है तब उसकी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें पलखों से बंद होती है और उसका शरीर पेड़ के तने से सटा होता है इसलिए उसे देख पाना काफी मुश्किल होता है चमगादड़ कैसे सोता है चमगादड़ भी पूरी रात जागता है वो खाने की तलाश में अपने आस उड़ता है उड़ते समय वो गोता लगाता है और पतंगों और अन्य रात के की कीड़ों को पकड़ता है सुबह आते ही वो अपने पंजों से किसी को कसकर पकड़ता है और उल्टा लटक जाता है। अगर तुम कभी ऐसा करोगे तो विषम परिस्थिति में भी सा है कुछ सांप दिन के समय केवल कुछ घंटों के लिए जागते हैं लेकिन सांप कब सोता है यह बताना वाकई मुश्किल होता है जब सांप कुंडली मारता है तो अपने सिर को लंबे शरीर पर आराम से रखता है तो शायद वो सो रहा हो लेकिन तब भी उसकी आंखें खुली होती हैं मछली की तरह सांप की भी पलखें नहीं होती और वे वो कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है आपको लगेगा कि सांप आपको देख रहा है लेकिन शायद वो गहरी नींद में सो रहा हो बिल्ली कैसे सोती है बिल्ली एक लंबी नींद से अपना आराम पूरा कर लेती है लेकिन बीच बीच में वो बहुत सारी झपकियां भी लेती है बिल्ली एक और करवट ले करके लेटती है और अपने पैर फैलाती है या फिर वो एक गेंद के आकार में लेट झपकी लेती है सोते समय बिल्ली कभी कभी अपने कानों और मूछों को घुमाती है छोटे सोते समय खाने में रहते हैं ज्यादातर लेकिन कभी कभी वे अपनी आंखें मूंद कर कुछ मिनट के लिए सो लेते हैं उसके बाद वे फिर से जाग जाते हैं लगता है उन्हें बहुत जल्दी आराम मिल जाता है जानवरों के सोने के अलग अलग समय भी होते हैं कुछ मुश्किल से ही सोते हैं कुछ दूसरे जानवर ज्यादा तर समय सोते ही रहते हैं कुछ रात को सोते हैं अन्य जानवर दिन में सोते हैं लेकिन नियमित सोने के समय के अलावा कुछ जानवर एक विशेष बहुत लंबी नींद भी सोते हैं जब सर्दी आती है तब उत्तरी देशों के जानवरों के लिए वो बहुत कठिन समय होता है तब गर्म दिनों के फल और पत्ते गायब हो जाते हैं मैदान झरने और तालाब सब बर्फ से ढक जाते हैं तब भोजन मिलना बहुत मुश्किल और दुश्वार हो जाता है कुछ जानवर जैसे पक्षी सर्दियों में गर्म जलवायु वाले इलाकों में उड़ जाते हैं कुछ जानवर जैसे मोटी लोमड़ी और हिरण कड़कड़ाती सर्दी में भी खड़े रह सकते हैं वे बर्फ के बावजूद अपने लिए पर्याप्त भोजन खोजने में सक्षम होते हैं लेकिन कुछ जानवर सर्दियों के कठिन मौसम को एक बहुत सरल तरीके से झेलते हैं वे पूरी सर्दियों भर सोते ही रहते हैं ठंड के महीनों में रात और दिन वे न चलते हैं और न ही खाते हैं वे बहुत धीरे धीरे सांस लेते हैं और उनका हृदय बहुत शांत रूप से धड़कता है वे शीत निद्रा में सोते हैं यानी हाइबरनेट करते हैं मेंढक और चूहे केचुए कैसे हाइबरनेट करते हैं सर्दियों में मेढक और टोर्स और केचुए गायब हो जाते हैं जब बर्फ़ बरने लगती है तो मेढक पानी में नीचे तैरते हैं और तालाब के तल की मोटी मिट्टी में खुद को दफनाते हैं सर्दियों के आते ही टोट जमीन को खोदते हैं वे जमीन में इतने गहराई तक जाते हैं कि ठंड उन तक पहुँच ही नहीं सकती ठंड लगने पर केचुए धरती में अपना रास्ता बनाते हैं दर्जनों और कभी कभी सैकड़ों केचुए धरती में पाँच फीट नीचे छेद में जहाँ वे जम नहीं सकते एक दूसरे के पास रहते हैं सभी मेढक टोड केचुए सर्दियों का मौसम शीत निद्रा में बिताते हैं घोंगे कैसे हाइबरनेट करते हैं घोंगे अपने घोल खोल के अंदर रहते हैं और जहां भी जाते हैं वे अपने खोल को अपनी पीठ पर लेकर जाते हैं पजझड़ के बाद घोंगे खाना बंद कर देते हैं वे चट्टानों के बीच दरारों में रेंगते हैं या फिर मिट्टी में खुद को दफन करते हैं वे अपने नरम शरीर को अपने खोल में खींचते हैं और उसके दरवाजे को बंद कर देते हैं इस तरह वे पूरी सर्दी भर सोते रहते हैं चिपमंस यानी गिलहरी कैसे हाइबरनेट करते हैं अन्य जानवर भी सर्दियों में भी सोते हैं पर उनकी नींद मेढकों और टोड और केचुओं और घोंगे जैसी गहरी नींद नहीं होती गिलहरी वसंत और गर्मियों में पेड़ों से गिरे हुए नट बीज आदि ढूंढने के लिए भागती और चिल्लाती है वो जितना संभव होता है उतना अधिक खाती है लेकिन वो सर्दियों के अपने भोजन को जमीन के नीचे एक गोल छेद में सजो कर रखती है जब सर्दी आती है तो मोटी गिलहरी उत्तरी अमेरिका की छिपन एक गोल गेंद के आकार में अपने भूमिगत घर में सो जाती है लेकिन वह सर्दियों में गहरा नहीं सोती है कभी कभी वो बीच में उठती है और अपने इकट्ठे की भोजन को ढेर भोजन के ढेर को खाती है और फिर से सो जाती है भालू कैसे हाइबरनेट करते हैं पझझड़ में भालू बस खाते हैं और खाते हैं और लंबी सर्दियों की तैयारी करते हैं खाकर वे बहुत मोटे ताजे हो जाते हैं जब असली ठंड का मौसम आता है तो सारा भोजन और मछली खत्म हो जाती है तब भालू किसी खोखले पेड़ या गुफा में हाइबरनेट करते हैं लंबी सर्दियों भर भालू कुछ भी नहीं खाते लेकिन वे कभी कभी चलते हैं और अपनी स्थिति को बदलते हैं वसंत के पहले गर्म दिनों में भालू अपने घरों से बाहर निकलते हैं वे पतले कमजोर और बहुत भूखे होते हैं लेकिन फिर दोबारा से खाना शुरू करते हैं वे बसंत गर्मी और पजझड़ भर खाते ही रहते हैं सर्दियां आने तक मोटे भालू फिर से अपनी लंबी सर्दियों की नींद के लिए तैयार हो जाते हैं क्या मधुमक्खियां हाइबरनेट है करती हैं? पूरी गर्मियों भर मधुमक्खियाँ फूलों से अपना भोजन इकट्ठा करने में व्यस्त रहती हैं। सर्दियों में जब फूल मर जाते हैं तब मधुमक्खियां अपना काम बंद कर देती हैं शहद से भरे अपने छत्ते में वे एक विशाल समूह में रानी मधुमक्खी के चारों ओर इकट्ठा होती है वे खुद को गर्म रखने के लिए लायक रखने के लायक ही चलती फिरती और खाती हैं ज्यादातर समय वे शांत रहती हैं हैं। और अर्ध में सोती जब वसंत आता है तब फूलों में अमृत का रस फिर से इकट्ठा होता है तब मधुमक्खी के छत्ते में बहुत हलचल होती है मधुमक्खियां छत्ते से रेंगकर बाहर निकलती हैं अपने पंखों को धूप में फैलाती हैं और फिर पास के फूलों पर उड़ जाती है सभी जानवर सोते हैं कुछ अपने चारों पैरों पर खड़े होकर सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कुछ अपनी आंखें खोल सोते हैं कुछ जानवर जमीन पर बैठ सोते हैं कुछ करवट के बल सोते हैं जानवर पेड़ों की शाखाओं पर लटके रहते हैं या ठोस बर्फ पर लेटे रहते हैं या फिर सूरज चमकता है या सिर्फ अंधेरे में सोते हैं वे अकेले सोते हैं या फिर एक साथ समूह में सोते हैं वे पूरे वर्ष सक्रिय रह सकते हैं या फिर पूरी सर्दियों में सो सकते हैं लेकिन इतना जरूर है सभी जानवर सोते हैं वे जीवित रहने के लिए और अपने काम करने के लिए आराम विश्राम करके अपनी ऊर्जा को संग्रहित करते हैं समाप्त जिराब कैसे सोता है हाथी कैसे सोते हैं क्या सुनहरी में मछली वास्तव में सोती है जानवर कैसे सोते हैं क्या आप इस विषय विशे के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं इस पुस्तक में आप पता लगा सकते हैं कि 24 भिन्न प्रकार के जानवर कैसे सोते हैं